गोविंद जय जय जय की, की, की ये भी एक मान लीला का सुख है सखिया जैसे आप खाने को कहें उठा दीजिए तो, यहां तो के चलना पड़ेगा बताइए यस्य भगवत यगवत्सा यदा न गति स्मरण स्मरन तस्त्री सन्धम बंदे गुरु श्री चरणार हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गति दुर्गत जनितयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ रघुनाथदासजीव मे में मंद मते दया आददानुश्रणम दंत इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपदा भोजभूमिश्यां जन्म जन्म निर्यासश्यामि परिणतिरमित प्रेम लक्ष्मी साक्षात्कार अखिल मधुरिमा संपदा संप्रदाय गांीर्य विभ्रणचितरमित आभी कुचकृति मंगलाय परमकृपाल भाव रूप में विराई और जैसा कि अभी, अभी माधव महाराज ने आदेश आज्ञा की थी उन्हीं का अनुसरण करते हुए श्री गुरुदेव आज भी हमारे सामने उपस्थित हैं भाव रूप में वे हमारे ऊपर दृष्टि के द्वारा कृपा करते हुए मन के द्वारा कृपा करते हुए वे निरंतर निरंतर अपनी कृपावृष्टि कर रहे हैं इस युग के महान युग पुरुष श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज की श्री चरणारिंद में कोट कोट पूर्वक श्री सेवा कुंजी के इस परिसर में पूरा क्षेत्र सेवा कुंजी श्री प्रिया जी की इस दिव्य भूमि में रूप सनातन गौरीयठ के इस परिसर में श्री रूप गोस्वामी पाद के अंतर्धान महोत्सव की इस धर्म स्मृति सभा में अपने आप को उपस्थित पाकर के मैं अत्यधिक रोमांचित हूं आज की इस परम दिव्य सफल सभा में चार महारत्नों को विचारों के अपने हृदय में अपनी गांठ में बांधकर जाते हुए मुझे परम परम अपने आप को आढ़्य समझने का अभिमान प्राप्त हो रहा है यहां श्री नारायण महाराज ने अभी श्री नारसिंह महाराज ने श्री रूप गोस्वामी के अपूर्व अवदानों में श्रीमद्भागवत से तत्वममलम इसको बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया था भागवत के सर्वोत्तम आराध्य तत्व उपास्य तत्व सर्वोत्तम प्रयोजनीय पदार्थ और सर्वोत्तम अवधेय पदार्थ को श्री रुगोस्व ने जिस तरह से प्रकाशित किया और रेखांकित किया वह अद्भुत श्री रूप गोस्वामी पाप नहीं होते तो भागवत के उस गुह तत्व को कोई नहीं जान सकता था और उसी के विस्तार में उपभ्रहण में श्री परमेश्वरी दास ने हाँ श्री हाँ हा, रोहिणन दास ने पर तत्व के विषय में जो विचार उत्पन्न किए वही श्री रूपानुप उपासना पद्धति का एक आधारभूत तत्व था सर्वोत्तम उपास्य है श्री ब्रजेंद्र नंद उनकी उपासना पद्धति उसमें परकीय भाव ब्रज का सर्वोत्तम वह भाव है जो रुक्मणी द्वारिका की उपासना से भी श्री ब्रिजेंद्र नंदन को ब्रज गोपीकागों को कहीं विशिष्ट उपस्थित करता है तीसरा रत्न आज जो संकलित किया वो परम बंदनीय विद्वदरण्य बसंत लाल चतुर्देदी जी के उनके द्वारा जो मान तत्व उस मान तत्व को उनके रहस्य को एक रत्न के रूप में संकलित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और चौथा एक अपूर्व रत्न आज की सभा का जो संग्रह करने लायक अपूर्व रत्न वो श्री महाराधव महाराज उनके द्वारा प्रस्तुत श्री कृष्णा कृष्णाकर्षणी माता इन चार महारत्नों को आज संकलित करके मैं अत्यंत अत्यंत आभारी हूं और अभिभूत हूं इस सभा के अत्यंत अत्यंत दिव्यता और मूल्यवत्ता इन चार रत्नों को यदि हम अपने पास में संतुलित करके रखें तो श्री रूप गोस्वामी पाद के इस अंतर्धान तिथि को मनाने का उनकी कृपा को सहेजने का एक दृष्टिकोण हमको प्राप्त हो जाएगा यह तो हुई आज की सभा की बात श्री रूप गोस्वामीपाद विक्रम संबत 1540 में प्रकट होकर के विक्रम संबत सोलह सौ वर्ष पृथ्वी मंडल के ऊपर विराजमान होकर के उन्होंने साधक दोनों को रागानुगा और रागानुगा के अंतर्गत भी श्री रूपानुगा उपासना पद्धति वह अपूर्ण रूप से प्रदान की मैं अपने वक्तव्य को रूपानुगा उपासना पद्धति के वैशिष्ट्य के ऊपर ही केंद्रित करने का यथासाध्य साध्य प्रयास करूंगा परंतु वृंदावन के श्री ब्रज के लुप्त तो तीर्थों का उद्धार विभिन्न ग्रंथों की रचना रसशास्त्र की दृष्टि से भक्ति की शास्त्रीय दृष्टि से रस रूप में स्थापना ये कुछ बिंदु हैं जो रूप गोस्वामी के अपूर्व अपूर्व अवदान को हमारे सामने केंद्रित करते संकेतित करते श्री गोविंद सेवा का पंद्रह सौ विक्रम संबत में स्थापन 1509 में 1609 सो में श्री गोविंद स्वरूप के साथ में श्री राधिका स्वरूप की स्थापना करके युगल सेवा उसको स्थापित करने का सुंदर प्रचार इसके पहले भी अनेक अनेक जगह है श्री राधे का कृष्ण युगल स्वरूप उनकी सेवा विराजमान रही होगी तो, तो, तो में श्री राधे का स्वरूप विराजमान रहे पहले से परंतु विशेष रूप से श्री युगल उपासना और श्री प्रिया को गोविंद स्वरूप के साथ में पधरा करके उनकी उपासना की एक पद्धति श्री रूप गोस्वामी जी ने विशेष रूप से स्थापित की अन्य था श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधाम सौ निन्यानवे में ज्यादा प्रचार नहीं हुआ था राधामन का इसलिए गौड़ियां के तीन ठाकुर ही प्रसिद्ध रहे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधाम प्रकट तो हो गए थे पंद्रह सौ में विक्रम संवत में परंतु तब तक उतना राधाम लाल की सेवा की स्थापना प्रचार उतना नहीं हुआ था तो युग उपासना फिर गुरु गोस्वामी जी के अंतरधान हो जाने के बाद में 1546 सो में सोलह सो में श्री योगपीठ के ऊपर गोविंद श्री मंदिर की स्थापना जिसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे बड़े श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पात कर रहा जिनके प्रेरणा से मानसिंह ने श्री गोविंद उनके लिए बहुत बड़ी भूमि के राज्य में फिर प्रदान की गई और शिव मंदिर व भक्ति आंदोलन को विकसित करने में रागान उपासना को विकसित करने में एक बहुत बड़ा योगदान श्री गोविंद मंदिर का रहा रूप गुरुस्वामी जी के द्वारा और फिर अस्सी वर्ष तक श्री गोविंद मंदिर में गोविंद देव विराजमान होने के बाद में फिर श्री जयपुर पढ़ारी 1700 के बाद में श्री गोविंद जी तो बहुत बड़ा एक योगदान रहा रूप गोस्वामी जी का कि उन्होंने गोविंद मंदिर गोविंद सेवा उनकी स्थापना करके एक श्रद्धा का और संगठन का एक केंद्र श्री राधा गोविंद मंदिर उनकी स्थापना की और भक्त साम्र सिंधु उनके द्वारा श्री गोस्वामी जी ने रस रस की, की। एकांत में बैठ कर के कहीं मनन करने की एक वैचारिक स्तर हो तब उसके विषय में ज्यादा विचार किया जा सकता है अभी सामान्य में सभा में आम सभा में उसका विवेचन करने का अवसर नहीं है कि भक्ति को रस रूप में किस प्रकार सैद्धांतिक स्तर पर स्थापित किया गया काव्यशास्त्र के जितने भी विद्वान रहे उन सब ने भक्ति को रस ही नहीं माना और भक्ति के रस होने में कुछ तर्क स्थापित किए कि भक्ति का जो स्थाई भाव है कृष्ण रति उसमें स्थाई भाव होने के गुण नहीं है क्योंकि वह समय प्राप्त नहीं है मुक्तानाम नाम, नाम नारायण पारायण ना, सुदुर्लभ क्योंकि जन्मात्र में भगवत भक्ति नहीं है इसलिए भक्ति में स्थाई भाव बनने की विरुद्ध और विरुद्ध भावों को अपने भीतर समाहित कर ले क्षमता भक्ति में नहीं है हर एक में भक्ति को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है इसलिए भक्ति स्थायी भाव है ही नहीं श्रृंगार स्थाई भाव होगा दास स्थायी भाव कही और हास्य वीर करण रौद्र भयानक ये सारे रस होंगे भक्ति स्थायी भाव नहीं हो सकता है कृष्ण में भी व्यवहार सामग्री बनने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि हरेक कृष्ण के साथ में कृष्ण की भगवत्ता के साथ में साधारणीकरण नहीं कर सकता श्री राधिका का जो प्रेम भाव है वह भी हरेक के बस की बात समझने की नहीं है तो भक्ति में न स्थाई भाव की सामर्थ्य है न भक्ति में विभाव सामग्री की सामर्थ्य है न वैसे अनुभाव कहीं प्राप्त हो सकते हैं ऐसी स्थिति में जो विभावानुभाव व्यवचारी संयोग आदि निष्पत्ति की जो बात है वो रस सामग्री कहीं सुलभ नहीं है इसलिए अन्य लोगों ने रसिर देवादि विषया भाव इत्या थे। उसे भाव मात्र कह दिया भक्ति ही नहीं माना भक्त श्री रूप गोस्वा पाठ यदि नहीं होते तो भक्ति की काव्यशास्त्री दृष्टि से जो स्थापना हुई है वह काव्यशास्त्री स्थापना सुदुर्लभ रहती उसके लिए प्रयास किए गए ऐसा सुव्यवस्थित प्रयास के अंग उपांग सोपान सहित भक्ति के जितने भी घटक हैं, उन सबों को संग में लेकर के वस्तु को स्थापित किया जाए वह संभव नहीं था और ब्रिज प्रेम को तो आज भी अनेक अनेक जन कहीं रस के अनुरूप मानने में संकोच करते हैं कि परकीय भाव को यदि कहीं ग्रहण कर लिया जाएगा तो इसमें विभाव सामग्री की कहीं हीनता आ जाएगी विचलन आ जाएगा इसलिए रसाभास की ओर वह प्रवृत्त कराने वाला हो जाएगा इसलिए परकीय भाव के विषय में क्या कहा जाए और उसको स्वीकार करने में बड़ा संकोच रहा यदि रूप गोस्वामी जी नहीं होते थोड़ी सी गंभीरता के साथ पे सुने तो यदि रूप गोस्वामी जी नहीं होते तो बहुत बड़ा एक हानि हो जाती पर भाव के विषय में मैं केवल चार वाक्यों को कहूंगा और उसमें अधिकांश वस्तु को सुधारने का समेकित करने का कॉन्सलिटेट करने का प्रयास करूंगा फिर मांग के विषय में कुछ कहूंगा और फिर अपने विषय पर लौट करके आऊंगा वो है रूपानुगा उपासना रागानुगा नहीं रूपानुगा उपासना उसकी विशेषता सबसे पहले परकीय भाव परकीय भाव के विषय में चार वाक्यों को कह रहा हूं पहला वाक्य राधा कृष्ण कभी परकिया हो ही नहीं सकते वे एक ही तत्व हैं एकम जोते प्रभु द्वेधा राधा माधव संयकम एक स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं वे दो हैं ही नहीं एक ही हैं, कृष्ण प्रेम मई राधा राधा प्रेम मयो हरि, एक होकर के वे विराजमान इसलिए सिद्धांत में कभी परकिया हो ही नहीं सकता परकिया उसे कहते हैं जहां अग्नि काल वेद और ब्राह्मण इनकी साक्षी में किसी कन्या को स्वीकार किया जाए उसका नाम परकिया है स्वकिया है उसका नाम स्वकिया है भगवत स्वरूप में किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहीं उल्लेख किया किसी प्रामाणिक ग्रंथ में श्री राधा कृष्ण के विवाह का परवर्ती ग्रंथों में बहुत है कहीं प्रक्षिप्त में भी हो सकता है परंतु कहीं भी श्री राधा कृष्ण का जो विवाह के द्वारा स्वीकृति स्थापित नहीं है लीला में भले विवाह खेल हो रहा है वो अलग बात है जैसे अग्नि का अग्नि के ताप के साथ में कस्तूरी का कस्तूरी के गंध के साथ में अग्नि साक्षी वेद की साक्षी में विवाह नहीं है ऐसे ही श्री राधा कृष्ण एक तत्व हैं, वो लीला करने के लिए दो होकर के विराजमान इसके पहला वाक्य श्री स्वामी राधिका कभी भी परिया हो ही नहीं सकती न वे स्वकिया है न परिया है जीव गोस्वामी जी के एक वचन को प्रस्तुत कर रहा हूं कि परम सु पर माणा आपे परम सुव ब्रज गोप्या गोपियां परिया जैसी दिखती हैं भागवत स्पष्ट रूप से गोपियों का तो परकिया के रूप में ही स्थापित करता है भागवत तो स्पष्ट रूप से परकिया बात। और भागवत से बढ़कर के कोई और दूसरा प्रमाण हो नहीं सकता है तब आदम पत्नी भ्रातृबंधु भी आदि आदि अनेक अनेक सर्वत्र सर्वतन इसलिए गोपिया न स्वकिया हैं न परकिया हैं। जीव गोस्वामी जी कहते हैं परमसूया हैं जैसे अग्नि का अग्नि के ताप के साथ में कहीं विवाह नहीं है ऐसे एक ज्योति ही लीला करने के लिए दो स्वरूप हुई अन नंबर दो दूसरा वाक्य कि की प्रतीति सर्वदा सर्वदा पर क्रिया में है रसस्त पर कियाम यदि स्वकिया रखा जाएगा तो वह सामान्य मात्र हो जाएगा और जैसा अभी अभी श्री रोहिनी जी ने कहा था कि रुक्मणी और श्री राधिका इनकी प्रीति में कोई अंतर नहीं रहेगा दोनों एक हो जाएंगे इसलिए परक्रिया में दुर्लभता और वारे मानता ये दो गुण ऐसे अद्भुत हैं जो कि प्रीति को निरंतर निरंतर बढ़ाते हैं पर जय जु जो प्रीति को अत्यंत अत्यंत बढ़ाते हैं इसलिए दुर्लभता और वारेमानता इन दो की साधना करने के लिए पर आवश्यक है पर प्रेम वह केवल प्रेम की उत्कृष्टता का ज्ञापक ही नहीं है वह उसका घटक भी है इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि एक बंदर टेलीफोन के खंभे के ऊपर झूमता है और खंबे को टेढ़ा कर देता है तब पता लगता है ओ बंदर में एक मध्यम आकार का जरासा या लंबा चौड़ा भी नहीं है मध्यम आकार का जलाशा एक जीव और उसमें इतनी ताकत इतने बड़े टेलीफोन के खंबे को भी उसने मोड़ दिया टेलीफोन के खंबे को मोड़ देना ये बंदर की ताकत का कारण नहीं है यह बंदर की ताकत का केवल ज्ञापक है मैनिफेस्टर है उसे मैनिफेस्टिंग हो रहा है बंदर की ताकत का वो उसका फैक्टर नहीं है इसी प्रकार यदि लोक वेद की मर्यादा का भी त्याग कर देती है तो लोक वेद की मर्यादा का त्याग करना यह उनके गुण का क्या केवल प्रकाशक मात्र है या कारण है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी इस बात को स्थापित करते हैं कि नहीं पर अभाव केवल ब्रज गोपिकागण की प्रेम का ज्ञापक मात्र नहीं है वह उसका कारण भी और इसीलिए श्री नारायण महेश इस बात को बड़ा आग्रहपूर्वक स्थापित करते थे के प्रकटलीला में भौमलीला में भी पर किया और गोलोक में भी पर किया अन्यथा गोलोक की जो उपासना है वह परम परम उपास्य नहीं रहेगी वह परम श्रेष्ठ नहीं रहेगी इसलिए दोनों ही जगह पर किया भाव पर किया भाव के बिना रस्ता उल्लास नहीं है तो फिर गोलोक का जो प्रेम है गोलोक की जो उपासना है वह हीन कोटि की उपासना हो जाएगी उपासित्व में नहीं रही क्योंकि दुर्लभता और पारिमाणता ब्रिज गोपिकागण के प्रेम का कारण भी है और ज्ञापक भी दोनों ही और उसके द्वारा सर्वोत्तम प्रेम की स्थापना हो रही है अब तीसरी बात कि यह पर भाव कहीं फंतासी में नहीं है से नहीं क्योंकि हमारे लिए श्री कृष्ण तत्व रूप में उपास्य नहीं है हम गौरियाओं के लिए श्री कृष्ण लीला बिहारी के रूप में उपास्य है ब्रह्म रूप में उपास्य नहीं है हम मानते हैं वे ब्रह्म हैं परमात्मा है भगवान है परंतु तो उपासना वो ब्रह्म रूप में नहीं हो रही है श्री कृष्ण की उपासना देखिए बहुत बूढ़ बात है रागन का उपासना पद्धति की कि श्री कृष्ण की उपासना हम नरनीला कृष्ण के रूप में करते हैं देवलीला वाले कृष्ण के रूप में नहीं करते हैं जहां नरनीला कृष्ण की उपासना होगी उसका नाम होगा रागमार्ग और जहां देवलील नील, नील कृष्ण की आराधना होगी उसका नाम होगा विधिमान हमारे लिए श्री कृष्ण देवरूप में उपास नहीं है वे परम कोमल नरलील नरलीला में विराजमान कृष्ण हैं। यशोदा मैया उनको गर्म दूध नहीं पिलाएगी या देवलीला में है तब तो खोलता हुआ दूध लेकर के ठाकुर जी के सामने भोग रख दो सारा रसी समाप्त तो हो जाएगा। तो रागमार्ग और विधमार्ग का अर्थ का अंतर ही यही है कि विधमार्ग में श्री कृष्ण देवलीला के रूप में उपास हैं और देवलीला ऐश्वर्य के कारण वे उनमें कहीं लौकिक सदबंध भाव उसकी स्थापना नहीं होती जबकि नरलीला में जब श्री कृष्ण विराजमान हैं, तो लौकिक सद्बंध भाव की उनके साथ में सर्वदा स्थापना है और लौकिक सद्बंध भाव उसमें भी नरलीला में अवस्थित श्री कृष्ण के साथ में ही हमारा व्यवहार और उसी रूप में उनका लाल लड़ाते हुए हम विराजमान होते तो परकिया भाव वह कहीं फंतासी में नहीं है कल्पना में नहीं है हैं तो पति पत्नी परंतु एक रस की रीति का आस्वादन करने के लिए एक कहानी देखी थी एक फिल्म देखी थी उसमें पथ पत्नी कहीं एक रस का आस्वादन लेने के लिए अपने आप को परकिया बना करके परकिया मांग करके और जैसे व्यवहार करते हैं परंतु भीतर उनको संतोष है कि पकड़े गए तो कोई हमारा क्या व्यवहार कर लेगा हमारे पास में मैरिज सर्टिफिकेट है यहां ऐसा नहीं कोई को में वे परकिया मान रहे ऐसा नहीं है लीला शक्ति उनकी परकिया भावना को स्थापित करने के लिए मासी जी उनके विवाह को प्रत्याहित करा देती हैं गोपियों की छाया गोपियों को प्रकट करा करके उनका विवाह प्रत्याहित करा देती हैं कृष्ण उस समय भले बने हुए हैं श्री गोप बोहन लीला के समय कृष्ण ही सर्वस्वरूप होकर के विराजमान हैं गोप भी उस समय कृष्ण रूपी हैं परंतु इन गोपियों की छाया गोपियों का अभिमन्यु इत्यादि गोपों के साथ में विवाह यथार्थ में है संतासी में नहीं कल्पना में नहीं और यथार्थ में है इसलिए वह व्यवहार निरंतर निरंतर वाण मान्यता विराजमान रहती है तो तीसरा वाक्य पूरा हुआ फिर दोहरा दूंगा और चौथा वाक्य परकिया भाव को उत्पन्न कर लेने पर भी योग माया ही परकिया भाव स्थापित करती है परम सु होने पर भी योग माया ही परकिया भाव स्थापित करती है और परकिया भाव का इलाज भी मैं ही करती अब वो पर भाव का इलाज है छाया गोपी माया नासनाताया स्वर्शान स्वांग स्वांग दारांग ब्रज के साथ छाया गोपी घर में विराजमान है मूल गोपी रास में चली गई और जब मूल गोपी आई उस समय छाया गोपी अंतर्धान हो जाएंगे मूल गोपी विचार करेंगे बड़ा अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं और उनका वह वार्युमानता दुर्लभता या दोनों गुण सर्वदा सर्वदा बने रहेंगे राधे राधे राधे वॉल्यूम बढ़ाइए हाँ अब जो चौथा वाक्य है उस चौथे वाक्य के विषय में मैं अपनी बात करूंगा अपनी पहले दोहरा दूं चार वाक्य मैंने बोले पहला वाक्य था राधा कृष्ण कभी भी पराये हो ही नहीं सकते वे एक हैं दूसरा वाक्य रसका उत्कर्ष क्योंकि पर किया में है इसलिए इन गोपीका में परकिया भाव विराजमान है तीसरी बात यह वह परिया भाव भी संतासी में नहीं है कल्पना में नहीं है बल्कि लीला में यथार्थ में और वह पर की अभाव भवन वृंदावन में भी है और वह पर की अभाव श्रीमद गोलोक में भी है अन्यथा गोलोक की लीला परम परम उपास नहीं रहेगी और वह भी रुक्मणी की तरह से तद्रूप हो जाएगी दाम्पत्य प्रेम में यह हो जाएगी और चौथी बात योग माया ने ही परमस्वीया गोपितागणों में परकीय भाव उत्पन्न किया श्री कृष्ण में भाव जाड़ भाव उत्पन्न किया परंतु तो जाड़ भाव उत्पन्न करने पर भी योग माया ही इसका समाधान करती है अब जहां समाधान की बात आई वहां फिर से चार वाक्य कह रहा हूं पहला वाक्य अब ये समाधान की बात आ रही समाधान के विषय में चार वाक्य कह रहा हूं पहला वाक्य श्याम सुंदर ने जब वंशी बजाई हाँ जय श्री राधे हाँ बस धन्यवाद श्याम सुंदर ने जब वंशी बजाई उस समय मूल गोपी तो वंशी को, को श्रवण करके रास में पहुंच गई और जो छाया गोपी है उसकी रचना श्री जो छाया गोपी है उसकी रचना श्री योग माया ने कर दी और घर के सभी लोग देख रहे हैं कि अरे हमारे रोकने पर तावारे मारा पति पुत्र भात बंद भी देखो ये गोपी लौट रही है तो छाया गोपी लौट कर के घर पे आ जाती है तो पहला वाक्य ये हुआ मूल गोपी रास में छाया गोपी लौट कर के घर आती हुई दिख रही है दूसरा वाक्य जो गोपी घर में आ गई है उस गोपी के साथ में भी इनके पतिमंद गोपों का कभी भी स्पर्श नहीं अन्यथा महारसाभा उप, उपस्थित हो जाएगा जब श्री राघवेंद्र सरकार की लीला में यदि सती जानकी जी का रूप धारण कर ले तो शिव जी सामने नहीं बैठाते हैं उनको सामने बैठाते हैं अपने बगल में नहीं बैठाते ऐसे ही कृष्ण कांता का किसी अन्य पुरुष के साथ में स्पर्श हो जाए या कभी भी रसकों को स्वीकार्य नहीं होगा इसलिए स्व पार्श्व स्थान न तो तलप स्थान ये गोपियां हमारे घर में है शह के ऊपर नहीं पत्ते मन्ने गोपों को इन गोपीका ग्रहों का कभी भी स्पर्श प्राप्त नहीं है तीसरी बात इसी छाया गोपी के विषय में समाधान के विषय में तीसरा तीसरा प्रसंग तीसरी बात वो ये कि कोई छाया गोपी है इसकी जानकारी न तो कृष्ण को है न गोपियों को है किसी को नहीं है यहां तक के कृष्ण भी नहीं जानते हैं कि इन गोपियों की कोई छाया गोपी है चरताम में कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं आमी न जाने न जाने गोपी गण मैं भी नहीं जानता हूं गोपीगण भी नहीं जानती यदि गोपियों को यह पता लग जाए कि अजी, हमारी कोई छाया गोपी घर में है तब तो फिर निश्चिंत रहेंगे तब तो बारे मानता समाप्त हो गई प्रीति जो बढ़ना है उसका हेतु समाप्त हो जाएगा जैसे ईंधन के हट जाने पर अग्नि अपने आप लुप्त हो जाएगी इसी प्रकार यदि हेतु समाप्त हो गया वारे समाप्त हो गई तो दुर्लभता वारीमान्यता समाप्त होने पर जो उत्कंठा है वह भी समाप्त हो जाएगी इसलिए उत्कंठा सदा बनी रहती है कृष्ण को भी पता नहीं है कि कोई छाया गोपी कहीं विराजमान वो छाया गोपी घर पर है मूल गोपी मेरे साथ में नृत्य कर रही हैं छाया गोपी घर पे है इसकी कृष्ण को भी जानकारी नहीं इसकी जानकारी यदि किसी को है तो ब्रज में केवल डेढ़ आदमियों को है और किसी को नहीं डेढ़ डेढ़ आदमी है पहले आदमी कौन है बोले श्री पौर्णमासी जी जो माया स्वरूप और दूसरी आधी पर भी जानकारी यदि किसी को है तो वो है लीला शक्ति स्वरूपा शिव वृंदा जी इसके अलावा और किसी को नहीं यहां तक कि कृष्ण को भी नहीं कि इन गोपियों के दो रूप हैं एक रूप मेरे साथ में नृत्य कर रहा है और छाया गोपी घर पे है और चौथा वाक्य समाधान के विषय में वो ये कि जिस समय रास की समाप्ति होगी कुंज भंग की लीला होगी उस समय मूल गोपी जब लौट करके घर पे आएगी तो मूल गोपी और छाया गोपी ये कभी भी आमने सामने आएंगी ही नहीं छाया गोपी अंतर्धान हो जाएगी मूल गोपी मन में विचार करेगी कि बड़ा अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं मैं यहां आ गई और उसकी वारी मानता और दुर्लभता ये दोनों की दोनों बनी रही इसलिए श्री ब्रज ब्रज प्रेम का उत्कर्ष इसीलिए है कि वहां पर परकीय भाव है और पर भाव होने पर भी वह पर भाव केवल भव्य में हो ऐसा नहीं है वह श्रीमद गोलोक में भी है सर्वदा सर्वदा कृष्ण लीला जहां भी ब्रज लीला है वहां पर परकीय भाव विराजमान है उसके कारण ही रस की परिपूर्णता रस की अधिकता विराजमान ऐसे पर भाव का सर्वोत्तम उत्कर्ष शिव वृद्ध में है और उस रस का परम परम आस्वादन यदि कहीं प्राप्त किया जा सकता है तो अब अपने विषय पर आता हूं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा बोर करने का तात्पर्य नहीं है जैसे तो उसको वो है रागानुगा और रूपानुगा परम पूजी श्री महाराज जी श्री श्री विष्णुपाद श्री भक्त वेदांत नारायण महाराज जी यह बात सर्वदा कहते रहते हैं कि रागानुगा उपासना वृज में सभी जगह विद्यमान है, चाहे पुष्ट मार्ग हो चाहे नम्बार्ग संप्रदाय हो चाहे स्वामी संप्रदाय हो अन्य सारे संप्रदाय सर्वत्र सर्वत्र रा उपासना है विराजंती अभिव्यक्तम ब्रजवासी नाम रागानुगा भक्ति है उस रागानुगा भक्ति अब रागानुगा भक्ति की बात चल रही है अभी रूपानुगा की बात नहीं रागानुगा की बात चल रही रागानुगा भक्ति उसको जानने के लिए पांच वस्तुओं को साधक को ग्रहण करना चाहिए सबसे पहली स्वाभिष्ट भाव मय दूसरी स्वाभिष्ट भाव संबंधी तीसरी स्वाभिष्ट भाव अनुकूल चौथी स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध और पांचवी स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध इन पांच भावों को ग्रहण करके जो चलेगा उसे रागानुगा भक्ति का अधिकार प्राप्त होगा परंतु तो रागानुगा भक्ति सर्वत्र है निम्बार्क में भी श्री राधावल्लभ में भी श्री स्वामी हरदासी जी वृंदावन की जो हरित्रही है उस हरित्रही ने सबने रागानुगा उपासना का वर्णन किया परंतु रूपानु का भक्ति उससे कुछ भिन्न है इन पांच वस्तुओं का जब व्याख्यान करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा परंतु तो केवल संकेत मात्र परिभाषा मात्र देता हूं क्या अच्छा जैसे जैसे आगे। जो करे टाइम है बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिएगा कोई बात तो स्वाभिष्ट भाव मय का तात्पर्य है कि श्रीमद गुरुदेव ने जिस समय जीव के ऊपर अनुग्रह किया और नाम दान किया जब नामदान कर रहे हैं वे मंत्र प्रदान कर रहे हैं उस समय दीक्षा काले भक्त कौरे आत्मसमर्पण सही काले प्रभु कौरे ताकि आत्मसम उपमान यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विची क्षेत्रों में तथा मृत प्रपद्य मान मैं आत्म भूया है कल्पते भाई इसी का अनुवाद है बोपया क्यों अनुवाद तो भक्त के उस सीट फिल्ण, फिल्ण में उस क्यारी में श्री गुरुदेव ने नाम रूपी बीज के माध्यम से कृष्ण प्रेम लता का बीज कहीं बोया और साधक ने जिस समय साधन किया श्री माधव महाराज ने अभी, अभी अभी आप लोगों को बताया था कृपा करके कि क्लेश अग्नि शुभा ये दो साधन भक्ति के लक्षण हैं गुण हैं मोक्ष लघुताकृत सुदृढ़ लवा ये भाव भक्ति के दो विशेष गुण हैं और शां विशेष आत्मा और श्री कृष्णा कृष्णाकर्षणी ये दो प्रेमा भक्ति के लक्षण है कृष्णाकर्षणी की तो क्या व्याख्या की अद्भुत वो तो रत्न है मैंने भी नोट्स के लिए उसके श्री कृष्णाकर्षण तो प्रेमा भक्ति जो है उसकी प्राप्ति तो यह हुई स्वाभिष्ट भाव मय लाला तो बहुत गड़बड़ करते <laughs> हुआ रागानु भक्ति का मैं पांच वस्तुएं बताई थी स्वाविष्ट भाव मैं स्वाविष्ट भाव मैं का तात्पर्य है श्रीमद गुरुदेव ने कृपा करके जब मंत्र दिया था उस समय श्री राधा रानी ने एक अलक्षित रूप से एक अंत शरीर हमारे भीतर विराजमान कर दिया अब हमारा बाहरी शरीर कुछ अलग काम कर रहा है और अंत शरीर कुछ अलग काम कर रहा है जैसे एक बीणा बजाने वाला घंटों तक बीणा के कानों को उमेटता रहता है जैसे एक तबला बजाने वाला घंटों तक तबले को ठोकता पीटता रहता है जब तक उसके अपने हृदय की मेलोडी वह इंस्ट्रूमेंट में मैच नहीं करेगी तब तक वह बजाना शुरू नहीं करेगा ऐसे ही यथावस्थित दे, जब तक अंत देह के साथ में मैच नहीं करता है तब तक यथावस्थित देह के द्वारा की गई क्रियाए रिचुअल है और यथावस्थित देह वह कुछ अलग कार्य कर रहा है तो हृदय का संगीत अलग है और वीणा अलग बोल रही है तब भी वीणा के तार वह हृदय को नहीं झंकृत करेंगे और हृदय के झंकार वह वीणा के पारों में प्रकट नहीं होगी इसलिए वीणा वीणा अपि जैसे और इनकी जब तक एकता नहीं होगी तब तक राग का प्रकाशन नहीं होता है इसी तरह से अंत देह और यथावस्थित देह जब तक एक स्वर में कहीं संगति प्राप्त करके नहीं होंगे तब तक रस की प्राप्ति रस का प्रकाशन तब तक नहीं होगा वह प्रकाशन रस को प्रकट करने वाला नहीं होगा यह हुआ स्वाभिष्ट भावमय अब स्वाभिष्ट भाव संबंधी स्वादिष्ट भाव संबंधी है वो है श्रवण कीर्तन स्मरण नर्धा भक्ति कृष्णम स्मरण जन्म चास्टम निज समीतम तत्त कथा रस कुरिया ब्रिजे सदा इनको ही साधक को सर्वदा सर्वदा अपनाना चाहिए तो कुरिया ब्रिजे सदा श्री ब्रिज में ही निरंतर निवास करते हुए विराजमान हो तो कृष्णम स्मरण जन्म चाष्य प्रेष्टम निज समीतम निज समीत इस शब्द को अंडरलाइन किया जा रहा है जो जिस रस का उपासक है वह वही कथा सुनेगा जिस रस का उपासक है उसी स्वरूप का ध्यान करेगा किशोर उपासना करने वाला किशोर का सच्च उपासना वाला सच्च इसी तरह से आराधना करते हुए गिराजमान यह हुआ स्वाभिष्ट भाव संबंधी अब तीसरी बात आई स्वाभिष्ट भाव अनुकूल जैसे यूनिफॉर्म धारण करने पर एक सिपाही में देश सेवा का भाव में समर्पित हूं को श्रीमंत महाप्रभु के आश्रय चिन्हों को हम अपने मस्तक पर भागल कर रहे हैं कि एक रेखा श्री नित्यानंद प्रभु हैं दूसरी रेखा श्रीमंत महाप्रभु हैं नीचे का जो सिंहासन है वह श्री अद्वैताचार्य है जो एक रेखा है वह श्री दगाधर पंडित है श्रीवास पंडित हैं, श्री हैं। पंच जो तलक उसको यदि धारण किया जाएगा तो तिलक धारण करने पर हम श्रीमंद महाप्रभु के अंग्रत को ग्रहण करके राधा भावत सुगुल तो श्रीमंद महाप्रभु का जो स्वरूप है उस महाप्रभु के स्वरूप के माध्यम से हम निपुण दीवा में प्रवेश करेंगे उनके अनुवृत्ति के द्वारा स्वाभिष्ट स्वभाव अनुकूल अवरुद्ध का तात्पर्य है सत्य आचरण मांस मद्रा का त्याग इत्यादि करते हुए हम कहीं दान अध्ययन यज्ञ इत्यादि करते हुए विराजमान हो ये जो तान्य धर्मान प्रथमान्यासन जो स्वाध्याय दान अध्ययन ये तीन जो प्राथमिक धर्म है इन प्राथमिक धर्मों को अपनाते हुए यदि हम वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल चलेंगे तो अविरुद्ध स्थिति को प्राप्त करेंगे और विरुद्ध का मतलब है भक्ति विरोधी आचरण और अपराध का त्याग इस प्रकार पांच वस्तुओं को ग्रहण करते हुए रागणों का भक्ति की जाएगी परंतु श्रीमन नारायण महाराज इस बात को विशेष रूप से कहते थे कि हर एक रागानुग है परंतु तो हरेक रागानुग रूपानुग नहीं है आ गई है तो पुरानी श्री दास गोस्वामी जी मन शिक्षा के फलस्तुति वाले बारे में श्लोक में कह रहे हैं कि मन शिक्षा में एक स्वरूपम स्वरूपम सगण ये उसमें कह रहे हैं कि रूपानुग यह भजन गोकुल उसका सेवन किया जाए बारहवा जो अंतिम श्लोक है मन शिक्षा का मन शिक्षा में एकादश दशक कुछ ऐसे ही है श्लोक तो उसमें पीछे कहते हैं रूपानुग यह उसमें हाँ तो रूपानु के शब्द का प्रयोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने किया है यह मनमाना उपा शब्द नहीं पर एक प्रामाणिक शब्द तो श्री रूपानु की जो उपासना है कैसे है ऐसे ही चल बाद देखिए तो आप समझ गए कि मैंने रूपानु जो है वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु के समय से रूपानुग शब्द का उस समय प्रयोग किया गया था रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने रूपानुग शब्द का रूपानुगा शब्द का प्रयोग किया इससे हरेक रागानुग रूपानुग नहीं है परंतु तो हाँ हाँ ठीक है यही है मन शिक्षा मेकादशक वर मेतन मधुरे गिरा गाय समत सयुथ श्री रूपानुग इनुग रूपा स्वरूप्री रूपानुग भवन गोकुल बने जनो राधा कृष्णा तुल भजन रत्नम रत्न सल जय जय धन्यवाद तो रूपानुग हरेक रागानुग रूपानुग नहीं है परंतु तो हरेक रूपानुग रागानुग रागा है अब रूपालों की जो है उस उपासना की कुछ विशेषता है रूपालों को उपासना किसको कहेंगे रूपालों को उपासना कहेंगे महाप्रभु ने जो अनर्पित चरी भाव प्रदान करने का प्रयास किया उस अनर्पित चरी भाव को प्रदान करने के लिए उन्होंने अधिकृत किया श्री भूस्वं जैसे राजा श्री को यदि लुटाता है तो केवल वो ही नहीं लुटाता है उसकी हथनी के ऊपर हाथी के ऊपर जो सोने की रत्नों की बोआ भरे हुए हैं उनको वो भी लुटाता है और उनके साथ ही साथ जो अन्य लोग हाथी के ऊपर बैठे हैं उस उस अंबाबाती के ऊपर बैठे हैं वे भी लुटाते हैं और उनको भी अधिकृत किया गया है कि तुम भी लुटाओ वल राजा ही नहीं लुटाता है ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके स्वयं भी अनर्पित चरी भक्ति प्रदान की और श्री रूप गोस्वामी को भी उस अनर्पित भक्ति को प्रदान करने के लिए अधिकृत किया श्री रूप गोस्वामी जी ने उस अनर्पित चरी भक्ति को उन्मुक्त हाथों से लुटाया वो अनर्पित भक्ति क्या है वो है भावोल्लास भक्ति बस इसको जरा सा कहकर के अपनी बात को लंबा बहुत ज्यादा हो रहा है लंबा परंतु तो, उसको सम्मेकित करूंगा भक्ति के विषय में भावोल्लास के विषय में संचारी सामान कृष्ण रत्या अधिका पुष्य माना चेत भावोल्लास कथ्यती भावोल्लास की एक परिभाषा दी गई इसका भाव यह है कि सखियों में परस्पर प्रीति होती है जैसे ललताजी श्री राधारानी से प्रीति करती हैं, ऐसे श्री राधारानी भी ललताजी से प्रीति करती हैं। परंतु राधा सखी के प्रति जो प्रीति है उसको वो भावुलास की सीमा में आती है सखी के प्रति प्रीति उसको कहते हैं भावुलास। परंतु ये भावुलास राधिका का भी हो सकता है और श्री ललता जी का भी राधिका के प्रति हो सकता है परंतु तो राधिका का ललता के प्रति जो प्रेम है वह संचारी कोटि में है स्थायी कोटि में नहीं राधिका का जो प्रेम है वह श्री श्याम सुंदर के प्रति ही है और वही स्थाई कोटि का प्रेम के अविद्धां विरुद्धांश सा यो स्वकम सा अविरुद्ध भावों को लवनाकर की तरह से समुद्र की तरह से सारे भावों को जो आत्मसात कर ले उसका नाम स्थाई भाव है तो श्री राधा रानी का स्थाई भाव कृष्ण के प्रति है अब ललता के प्रति जो प्रीति है राधा रानी की वह या तो कृष्ण से कुछ कम होगी या अधिक से अधिक जॉब ज्यादा बढ़ी तो कृष्ण के समान होगी कभी कृष्ण को सरपास्ट नहीं करेगी राधा राधाणी दौरा राधायणी का ललता जी के जो प्रेम है वह निसंदेह श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की उनकी जो डेंसिटी है जो सघनता है उससे कुछ कम होगा कुछ कम नहीं हुआ मानो उनके बराबर भी हुआ परंतु तो कभी भी सरपास नहीं करेगा राधिक, कृष्ण प्रेम से बढ़कर के राधिका का सखी के प्रति प्रेम नहीं हो सकता राधिका का जितना भी प्रेम है सखी के प्रति वह कृष्ण प्रेम का संचारी भाव है वह उसका पोषक भाव है यह हुई राधिका की सखी भाव की बात अब सखी की राधिका भाव की बात देखिए वह स्थाई कोटि का है वह संचारी कोटि का ही नहीं ललताजी जो श्री राधा रानी से प्रेम कर रही है वह प्रेम श्री कृष्ण के प्रेम से भी बढ़ करके तो संचारी से आप कृष्ण रत्या अधिका और पुष्ट माना चाहिए यहां पर श्री ललिता जी की जो प्रीति है वह अधिक है और अधिक के साथ साथ अधिक पुष्टमान पुष्टि होकर के विराजमान और वह कहीं रस अवस्था को प्राप्त करेगी व्यभावान भाव व्यवचारी संयोगांग रस निष्पत्ति की अवस्था को प्राप्त करके श्री राधिक ललता का राधिका के प्रति जो प्रेम है वह स्थाई कोटि का है वह संचारी का नहीं है जबकि राधानी का ललता जी के प्रति जो प्रेम है वह कहीं वह संचारी कोटि का है स्थाई का नहीं है स्थाई कोटि का प्रीति कृष्ण की प्रीति ऐसी जो प्रीति है उस प्रीति को महाप्रभु प्रणाम करना चाहते थे पंत इस प्रीति में भी सखी के जो प्रिय सखी रूप है प्रिय नर्म सखी रूप है उसमें वह उल्लास नहीं है जो उल्लास कहीं प्राण सखी और नित्य सखी के रूप में सखी पांच प्रकार के एक सखी है कृष्ण स्नेहाधिका पंत ऐसी सखी रसोपासना में कभी भी अनुकार्य नहीं है कोई भी उनकी आराधना नहीं करता है लीला में तो है जो राधिका से अधिक कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण प्रेम के कारण राधिका की भी निंदा कर देती ऐसे बहुत सारे पद हैं अधी सखी ज्यादा एक मक्कर ये मान मक्कर ये यौवन हाथ की रेती है यह अंजलि का पानी है इसको आ, बहते हुए नहीं लगेगी ज्यादा भाव मत खा ऐसा उद्देश्य करती हुए अनेक अधिक पद हैं परंतु तो ऐसी सखी कभी भी आराध्य नहीं अनुकार्य नहीं है उनका इमिटेशन नहीं किया जाएगा कहीं भी रसोपासना में राधिका की निंदा करके कृष्ण से प्रेम करने वाली जो सखी है वह आदर्श नहीं है मॉडल नहीं है हमारे इसलिए लीला में भले हैं कृष्ण इसने स्ने अधिका सखी परंतु पे रागानुगा के लिए उपयोगी नहीं है रागानुगा मार्ग में उपयोगी नहीं है और कोई भी जितने भी संप्रदाय हैं कोई भी ऐसी सखियों का अनुगत्य ग्रहण नहीं करके अब दूसरी सखी है, वे है समस्नेहा।, समस्नेहा का मतलब है कृष्ण में भी प्रेम राधिका में भी प्रेम सरकार में प्रेम हम राधिका की सखी है इसका मतलब यह नहीं है कि कृष्ण से हमारा कोई लेना देना नहीं ये कहने के लिए भले कह दे पर ऐसा तो है नहीं मदीशा नाथत्व ब्रिज विपिन चंद्रन ब्रिजवनेश्वरीथात्व पुल तो वितरण ये मेरा अपना माना ये है कि मैं भी स्वामी श्री राधिका है परंतु तो राधिका के प्यारे श्री कृष्ण हैं और ये प्रेम की एक रीति है कि प्यारे का प्यारा दुगना प्यारा होता है इसलिए कृष्ण कोई कम प्यारे है क्या हमारे लिए वे तो राधिका से भी ज्यादा प्यारे हो गए ऐसा नहीं है हम, वे प्यार हमारे प्यारे नहीं वे भी हमारे प्यारे हो जाए परम परम प्यारे हो जाए तो जो समझने यहां हैं उनके भी प्रेम को यदि तराजू में तोला जाए एक और राधिका के प्रति एक और कृष्ण के प्रति तो राधिका वाला पलना नीचे ही झुका हुआ दिखेगा थोड़ा सा कृष्ण प्रेम ऊंचा दिखेगा राधिका का प्रेम ही ज्यादा भारी दिखेगा कृष्ण प्रेम हल्का ऐसी जो सखी हैं है समझदेहा दो प्रकार की एक हैं प्री सखी जिनमें दास विराजमान हैं जैसे शिव वृंदा इत्यादि एक हैं प्रिय नर्म सखी जो एक आसन पर बैठकर के परस्पर वस्तु परिवर्तन करके मेरा हाथ तू पहले सहनी तेरा हाथ मैं पहन ऐसे वस्तु परिवर्तन करते हुए भी जहां एरिस्ट्रोक्रेसी में पद में एक सा व्यवहार है वे जो सखी है वे सखी धर्म सखी और उन संकोच नहीं गलगैया देके बैठेंगी एक आसन पर बैठेंगी एक थाली में भोजन भी कर सकती वस्त्र परिवर्तन करके अपने वस्त्र राधिका को पहना देंगी राधिका के वस्त्र स्वयं धारण कर देंगे सख प्रति असंकोच बुद्धि है धर्म आती आती सब कुछ है उन तो ये दो प्रकार की सखी हुई प्रिय सखी और प्री सखी प्रिय सखी बड़ी होने पर भी सदा सेवा की भावना रखेंगे प्रिय नर्म सखी पर भी कर लेंगे वस्त्र परिवर्तन भी कर लेंगे और साथ में विराजमान भी हो जाएंगे अब तीसरी कोटि की सखी वे हैं श्री राधिका स्नेहाधिका एक थी कृष्ण स्नेहाधिका दूसरी थी समस्नेहा समस्नेहा दो प्रकार की दासगंधी होकर के जो विराजमान है वे हैं प्रिय सखी और जिन में सख्छ प्रीति विराजमान है सख् संबंधी जिनमें प्रीति विराजमान है वे हैं प्रिय नर्म सखी तीसरी जो कैटेगरी है वो तीसरी कैटेगरी है वो है सखी स्नेहाधिकार ये ही हम सब रूपांग उपासकों की परम परम आराध्य है प्राण सखी और नित्य सखी इनमें जो नित्य शब्द हैं उनका तो कहना क्या श्री रूपमंजरी इत्यादि वे नित्य पढ़कर हैं करना करके हमारे लिए आई करुणा में श्री नित्य किशोरी करे अनुकंपा कियो आदेश आई अग्रवर्त अलवेली धर इच्छा में विग्रह देश ऐसा अवसर बहुरना ये वे नुकुंजी है वे नुकुंज की जो सखीगण है वे कृपा करके पृथ्वी मंडल के ऊपर श्रीमद महाप्रभु के पर्रम में विराजमान होकर के पृथ्वी के ऊपर भी प्रकाशित हुई प्रपंच गोचर होकर के भी वे प्रकाशित हुई हैं और ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा रूप मंजूरी जी आए पिछहत्तर वर्ष विराजमान रही पंद्रह विक्रम संबंध से लेकर के 1621 ले तक विराजमान रही सन बानवे में पंद्रह सौ में गोविंद ग्रह को प्रकट किया 1509 में श्री राधा रानी के साथ में विराजमान हुए 1500 1640 में श्री गोविंद मंदिर उनकी स्थापना हुई 80 वर्ष तक गोविंद मंदिर में विराजमान रही फिर जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ उस समय श्री गोविंद देव जी जयपुर पधारे जितने भी अन्य स्वरूप हैं वे सब जयपुर पधारते हुए विराजमान हुए तो ये नृत्य सखी और प्राण सखी तो महाप्रभु के अनुभत्य को ग्रहण करते हुए जहां प्राण सखी के रूप में साधन सिद्धा के रूप में एक जो सखी है वह एक जो साधक है वह अंत देह श्रीमद गुरुदेव ने जो कृपा करके उसे प्रदान किया है दीक्षा काल में श्री राधारानी ने उसे प्रदान किया गुरुदेव ने जिसको कहीं सत्यापित किया गुरुदेव केवल सत्यापित करने वाले हैं प्रदान करने वाले नहीं प्रदान करने वाली तो श्री राधा रानी है दीक्षा काले भक्त करे आत्मसम सही काल काले प्रभु करे ताकि आत्मसम गुरुदेव वे एकादश भाव कहीं बता देंगे नाम रूप वयोवेश संबंध हो यूथे रुचो आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदास निवास कहा इनको केवल कंफर्म करेंगे वे प्रदान करने वाले नहीं है अपनी कल्पना से प्रदान करने वाले नहीं है तो ऐसी दीक्षा को प्राप्त करके जो विराजमान है तो श्री रूपानुग उपासना पद्धति उसकी कुछ विशेषता रही और वो उपासना की विशेषता ये रही कि महाप्रभु का अनुक रूपानुग रागानुग है हर एक रागानुग उ रूपानुग नहीं है क्यों हर एक रागानुग रूपानुग नहीं है क्यों नंबर एक श्रीमद महाप्रभु का अनुगत्य होने पर जो आराधना की जाएगी वो रूप आलो को आराधना हो एक बार फिर कहीं पर भाव उस पर भाव का त्याग करके कभी सख्य प्रीति में भी उपासना नहीं है गोपी भाव दाम्पत्य भाव बहुत दूर गोपी भाव भी दूर सखी भाव भी दूर तब मंजरी भाव धारण करके जो उपासना की जाएगी वह रूपानों को उपासना होगी और रूपानों को श्री नपुंज हाँ में, में प्रवेश करेंगे श्री श्रीवास पंडित के आंगन में प्रातः काल जागे और जिस समय कुंज भंगल लीला का स्मरण कर रहे हैं और उस समय श्री महाप्रभु जब राधा भाव हाँ में या सखी भाव हाँ में आप पुण्य में प्रवेश करेंगे उस समय उनके अनुगत ये जो भक्तगण हैं ये भी उस समय मंजरी स्वरूप में श्री नुकुंज मंदिर में प्रवेश करते हुए विराजमान होंगे तो रूपालों को उपासना पद्धति वो है जो श्रीमन महाप्रभु का अनुगत्य ग्रहण करके श्री ब्रज लीला का स्मरण करती है डायरेक्ट यदि स्मरण कर लिया जाएगा तो कभी सखी भाव आ जाएगा और सखियों में कभी कभी शाम सुंदर का आलिंगन प्राप्त करने की सखियों में कभी कभी रास में उनके को प्राप्त करने की भी सुविधा प्राप्त है जो कि मंजरी कभी भी स्वीकार नहीं करती इसलिए रूपानुक जो उपासना पद्धति है उसमें कृष्ण स्पर्श उनका सर्व था प्रोहिविशन प्रोविटेड वो कभी है ही नहीं साक्षात पुष्टि के साथ में मिलन प्राप्त करना तो सखी कभी कभी मिलन प्राप्त कर लेती है पर ये कहा गया तो सखी उन सब नहीं यद अनागत भटकाया तत्किन सखी सुनो ये श्री राधिका के साथ में भाव आधिक की ऐक्य के कारण श्री राधिका के जो भाव है वो सखी के श्री मंजरी रूप मंजिरी जी के आधार पर आ रहे हैं साक्षात मिलन में नहीं वो भावावेश में अत्यधिक आवेश में बे दोनों भाव उनके आधार में भी जो क्षते हैं वह कृपा के कारण साधारणिकरण के कारण वह श्री रूप मंजिरी जी में आए हैं शक्ति अस्थि काप कामता यदे नो स्व यथा प्रतिपद्य जब जनरलाइजेशन होता है स्वपर तथा स्वभाव इनका नृत्ति होती है तब जो अनुकार्य है उसकी सारी चेष्टाएं भक्त दर्शक जो ऑडियंस है वह भी अपने मन ही मन में करने लगता है कभी कभी वे भाव उसके अंग में भी प्रकट हो जाते तो लीला का चिंतन करते हुए रूप जी के आधार में वो क्षत उत्पन्न हुए हैं तत्वतः तो वे कृष्ण मिलन के नहीं है तो रूपानुगा उपासना की एक बहुत बड़ी विशेषता रही वो उपासना की विशेषता ये रही कि उसमें कृष्ण स्पर्श कहीं है ही नहीं सर्वदा सर्वदा प्रिया को श्याम सुंदर के श्री श्रीहस्त में समर्पित करना मध्यान्ह योगपीठ में सूर्य पूजन के बहाने श्री प्रिया जी को कहीं राधा बड़े भरना उनमें अभिसार कराना दिशांत जब कहीं अः और सायकाल के बाद में श्याम सुंदर जब बेणु बजा रहे हैं उस समय श्री श्याम सुंदर की बेणुज बजते बस, ही प्रिया जी का रासमंडल में अभिसार कराना और प्रिया को श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करना या रूपालों को उपासना पद्धति का की पराकाष्ठा तो राधा कृष्ण मिलन प्राप्त कराना यही रूपानु उपासना पद्धति की पराकाष्ठा है इस पराकाष्ठा में कहीं दूर दूर से भी प्रिया जी की आज्ञा पाने पर भी कृष्ण के साथ में मिलन नहीं है तो दो वस्तुएं ऐसी हैं जो रूपानुख को राधानुख से कुछ विशिष्ट बनाती हैं। एक वस्तु पद्धति है श्रीमद महाप्रभु का जैसा आश्रय जाती आस्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा स्वयं विषय है परंतु तो आश्रय जाती अपने ही प्रेम का अपने ही माधुर्य का स्वयं आस्वादन प्राप्त करने के लिए राधा भावत्युत सुगणित होकर के तत्वता है कृष्ण उन कृष्ण का राधा भावत द्व्युत सुगणित नौ में कृष्णम राधा भाव ने धारण कर लिया है परंतु वे हैं कृष्ण ऐसे जो श्री कृष्ण हैं उनका अनुवत्य ग्रहण करके श्री नुकुंज मंदिर में प्रवेश करना श्रीमंत महाप्रभु का अंगत के और उसमें परिया भाव और परिया भाव में भी सर्वदा सर्वदा श्री मंजरी भाव को ही धारण करके विराजमान होना ये तीन चीज ऐसी अद्भुत है परिया भाव मंजरी भाव और श्री महाप्रभु का अनुगत ये तीन वस्तुएं है, हैं ऐसी विशेष हैं जो रूप उपासना पद्धति को रागानुख से अलग करती है ऐसी जो उपासना पद्धति है उसको जिन्होंने कृपा करके दिया यही उपासना का पराकाष्ठा है इससे बढ़कर के और कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती न इससे बढ़कर के किसी उपास्य स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है न प्रयोजनीय पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है और न साधन पद्धति इससे बढ़कर के और कहीं कोई दूसरी हो सकती है तो जिन्होंने कृपा करके उस रागानुगा उपासना पद्धति को रूपानुगा उपासना पद्धति को प्रदान किया उन श्री रूप गोस्वामी के श्री में हम वंदना करते हैं यहां तक के श्रीमंद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को अपने आश्रम में नहीं रखा गौराश्रय में नहीं रखा उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को भी कह दिया जिसमें काशी में मिले कि तुम वृंदावन जाओ वहां तुम्हारे दोनों भाई हैं इसका मतलब है कि रूपानुक बना रहे, सनातन जी भी, श्री जी के में के रहे। नहीं तो महाप्रभु अपने साथ में ले जाते भाई नीलाचल जा रहे हैं तो नीलाचल चलो मेरे साथ में चलो परंतु सर्वोत्तम उपासना पद्धति श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा भी प्रकट करनी है इसलिए सनातन को भी महाप्रभु अपने साथ नहीं ले गए और उन्होंने वृंदावन में उस समय श्री रूप गोस्वामी थे उन रूप गोस्वामी को पास में भेजा श्री रूप गोस्वामी जी ने वृंदावन में रहकर केोस्वामियों नहीं छो नहीं गोस्मियों ने वृंदावन वासी जो गोस्वामी है उन्होंने श्री चैतन्य संप्रदाय का जो अनुग्रह किया जो चैतन्य संप्रदाय को संपत्ति प्रदान की उस संपत्ति को श्री गौर देश में और श्री नीलाचल में विराजमान होकर के भी श्री महाप्रभु समर्थ हैं परंतु तो उन्होंने निमित्त बनाया वृंदावन के छह गोस्वामी और जिस समय 151640 सो, सो में श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय वृंदावन के उस रसग्रंथों को लेकर के आप बंगाल में उड़ीसा में गए तब बंगाल उड़ीसा भी ब्रिज के उस रस से परिपूर्ण हो गया इस प्रकार श्री वृन्दावन में रचे गए रूप गोस्वामी का जो साहित्य उसने जो गौर नारायण रूप में श्रीमद महाप्रभु अपने आश्रम के पूर्व जिस चित्त शुद्धि वाले गौर धर्म भक्त धर्म को स्थापित कर रहे थे उसे रस के चाशनी में पाग दिया तो रस की चाशनी में पागने वाले श्री रूप गोस्वामी है उन रूप गोस्वामी के श्री चरणार्वन में बंधन बहुत समय ले लिया इतना लेना नहीं चाहिए था क्षमा तो तो करेंगे आ, जैसा ये और आप लोगों का तो जो बनी हो उनको महाराज पर महापुरुष जन विराजमान हैं वे मेरे बचनों को कहीं संशोधित करके लेंगे ये वचन प्रामाणिक नहीं है प्रामाणिक इन गुरुजनों के जो बचन है वे ही प्रामाणिक होंगे जब वे संशोधन करेंगे उसके अनुसार ही आप संशोधित होकर के उस मार्ग में बढ़े वृंदावन दे हरी लाल की जय अब यह स्वभाव पूर्णता को प्राप्त कर रही है दो बार भगवान का जय अभी अभी मार